है पर विपत्ति कैसे तो हाँ यज्ञ सिस्टम से बचे हुए अन्य को खाने का स्वभाव है जिनका देव देवयज्ञादी को संपन्न करके उससे शेष बचे हुए अमृत नाम वाले अन्न को खाने का सुभाव है जिसका अमृत आखन किया है कि अमृत नाम हो जाएगा उसका वे सत्पुरुष से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं तो सभी पापों से आया है तो यहाँ पर क्या है सर्व पापाई कार्य किया है चुल्यादि पंच सुना करते ही कि चूल्हे आदि पांच स्थानों में होने वाले तो गृह जो सदाचारी है कभी हिंसा नहीं करते हैं पाप नहीं करते हैं उनके अभी पांच हिंसा के स्थान है पांच स्थानों पर हिंसा हो जाती है लिख लो पांच स्थान कौन है चूला।, चूला कुछ तो कीड़ी, चली जाती है चूल्हे में चूल्हा चक्की और उसको क्या कहते हैं उखल समझते हैं जिसमें धन कूदते हैं है? क्या कहते हैं उसको उखल। रुक जाओ चूल्हा चक्की पुखल झाड़ू और जल रखने का घट जल है? हाँ जल रखने का वो जल पूर्ण घट है या जल रखने का घड़ा ये कितनी संख्या हो गई इनकी क्या क्या पांच रेखा तो ये चूल्हा में भी कितना भी सावधान रहे कभी कभी, कभी कोई चीटी चली जाती है चक्की और क्या है अपना झाड़ू खे पाँच हो गया ना, ना। ये पाँच हिंसा के स्थान बताए गए हैं थोड़ा एक टिप्पणी में मनुस्मृति में इसकी संख्या है तीन अड़सठ जो भी लिखाया है ना, श्लोक वहाँ दिया हुआ है हम श्लोक नहीं लिखा रहे हैं नहीं तो समय और आपका पाँच सात मिनट चला जायेगा तीन अड़सठ दिया हुआ है ये बात ये पाँच गृहस्थ के यहाँ पाँच हिंसा के स्थान है सुना सून अर्थ है हिंसा का स्थान अब इसमें टिप्पणी की प्रेस में की पुस्तक में एक नीचे भी है कंडनम पेशनम चुल्ली मार्जनी तो यहाँ पर चुल्ली का क्या हो जाएगा चूल्हा उद कुंभ का अर्थ है जलपूर्ण घड़ा है जलपूर्ण घड़ा और मार्जनी का अर्थ हो गया झाड़ू क्या हुआ झाड़ू घड़ा चूल्हा और पेषण का हो गया चक्की अब क्या बच्चा शेष अपना कंडन कंडन से वो उखल उखल नहीं आया ना अभी तो कंडन कद कर लेना आपे, उखल. अच्छा, उखल उखल उखल अच्छा अच्छा में अभी नहीं आपने उखल से अपने हाथ से भी धान कूटो तो धान का रंग लाल होगा की सफेद होगा क्या का ध्यान दिया आपने लाल रहता है शुरू में सफेद ना करे तो लाल, लाल में ही चावल की पौष्टिकता पूरी लाल लाल में है सफेद में जो है कोई पौष्टिकता नहीं है जो लाल आवरण है ना वो पूरी तो पौष्टिक उसी में है जापान में तो ऐसी मशीनें बनाई हैं कि बस लाल कवर निकलता नहीं है लाल ही चावल वो लोग खाते हैं है पौष्टिकांश पूरा लाल में ऐसी मशीनों में तो फिर ऊपर से पूरा निकाल करके उसकी पॉलिश हो करके उससे चमका देते हैं बढ़िया बढ़िया चावल है पॉलिश है ये सब बेकार है वही बढ़िया कूट कूट कर खाने वाला और ये जो मिल में जो आटा पीसा जाता है ये भी बहुत तेजी से चक्की चलती है बहुत गर्म हो जाता है तो इससे भी बहुत पौष्टिकता नष्ट हो जाती है आटे की वो हाथ चक्की वाली बढ़िया है उसके धीरे धीरे पीस करके खाना चाहिए। अपने हाथ से पीस कर बढ़िया है पूरा नजर और बाजार का तो कई कई महीने का भी रहता है ना और ताजा ताजा, ताजा पीस कर खाना ज़्यादा अच्छा है, पांच है तो ये है ना देखना चूल्हिया क्या है चूल्हे आदि पंच सुना कर चूल्हे आदि पांच हिंसा के स्थानों में होने वाले कि ये कृत है ना होने वाले कौन सर्व ही है ना सर ही से क्या लेना है चूल्हे आदि पांच हिंसा के स्थानों में होने वाले क्या प्रमाद कृत आदि जनित ही और प्रमाद से होने वाली हिंसा आदि से प्रमाद कृत हिंसा जैसे की आप जा रहे हैं ध्यान इधर उधर है पैर से कोई कीट मर गया हिंसा हो गई ना ये हिंसा जानकर हुई कि प्रमाद से हुई है ये प्रमादकृत हिंसा है अच्छा तो तो ये देखना सर्व पापी का क्या तृतिया है चूले आदि पांच स्थानों में होने वाले कौन पाप चूले आदि पांच स्थानों में होने वाले क्या प्रमादकृत हिंसा जनता अन्य ही तथा प्रमाद से होने वाली हिंसा आदि से जन अन्य पापों से ही अन्य पापों से छूट जाता है ठीक है हाँ तो क्या करने से देवयज्ञ आदि को देवयज्ञ आदि को करके बचे हुए अन्य को खाना खान, खाने, खाने, खाने, खाने से है ना तो देवयदि पांच को लिखना है, है? लो पहले लिखिए आप ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मयज्ञ लिखा ये जो है ना वेद का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है वेदों का अध्ययन और अध्यापन ब्रह्म यज्ञ प्रथम ब्रह्म यज्ञ, दूसरा लिखिए पितृयज्ञ पिति यज्ञ है पितरों का तर्पण करना और ये दैव यज्ञ है होम ये माताएं क्या करती हैं थोड़ा सा जो भोजन बनेगा वो जिसमें लवण अंश ना हो ऐसा थोड़ा घित और मधुर अंश का को, को जो है अग्नि में डाल लेती हैं ये क्या है ये आपका ये देव यज्ञ है लवण नहीं चाहिए और जो है अग्नि में देना ये देव यज्ञ क्या हो गया अग्नि ये होम जो अग्नि में दिया जाता है कितने यज्ञ हो गए तीन अब भूत यज्ञ लिखिए ये बलि बलि जिसमें कौवे को चीटियों को सब दिया जाए ये, ये हो गया आपका ये भूत यज्ञ हो गया बलि ठीक है और मनुष्य यज्ञ है अतिथि सत्कार मनुष्य यज्ञ क्या है मनुष्य यज्ञ या निरी यज्ञ है अतिथि सत्कार अतिथि सत्कार कैसा जो अपने रिश्तेदार ना हो जो अपने संबंधी ना हो जो जान पहचान के ना हो ऐसे कोई आ जाए उनका भोजन से वस्त्र से खूब अच्छी प्रकार सत्कार करना चाहिए यह होटल की संस्कृति है जो है ना भारतीय संस्कृति नहीं है वहाँ तो ऐसे ही जो है न कई लोग जाते थे और उनका खूब खुँग प्रेम से लोग थे कोई अपने यहाँ आ जाए प्रेम से भोजन सब देंगे ऐसी व्यवस्था थी यहाँ की तो यह सत्कार है ऐसा भाव रहना चाहिए <laughs> अपना असर कोई संपूर्ण परिचय नहीं है पूर्ण संबंध नहीं है आगे भी नहीं रहना है उसका सम्मान करो ये पंच यज्ञ हो गए ना ये देवयज्ञ आदि पांच यज्ञ हो गए अब ये देखेंगे आप अतिथि सत्कार लग जाएगा आपका तो इन सभी पापों से छूट जाता है अब ये क्या था ये आत्म कारणात् पचनती तू था ना ये तू या तू ये किंतु जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं अपने लिए भोजन को पकाते हैं मतलब वो, वो इनसे अतिथि सत्कार नहीं करते हैं और अन्य किसी को भोजन नहीं देते हैं अग्नि को होम नहीं करते हैं ऐसे जो अपने लिए भोजन को पकाते हैं ते पापा अब हम बुन जाते ये पापी पाप को हैं किसको खाते हैं पाप को अब देखो भाष्यकार ने कैसी पंक्ति लगाई है ये तू आत, क्या आत्मा मरे हो आत्मा भरे गर्द है कि अपना पेट भरने वाले अपना अपना पेट तो सब भरते हैं पर किसको अपना पेट भरने वाला कहा है जो ये पंच महायज्ञ नहीं करते है, है ना उनको कहा अपना पेट भरने वाले जीव जंतुओं को नहीं देते हैं किसी अतिथि को नहीं देते है उनको कहा गया इनकी बड़ी निंदा की गई है जो अतिथि को ना दिया जाए कि वो अपने लिए ही घर वाले बना करते हैं गाय को देने का नियम है अभी आपके यहाँ के जो गाय को लिए भी प्रथम रोटी तो गाय के लिए लोग बनाते हैं वो तो सब करना चाहिए अच्छा गाय का मतलब क्या है जर्सी को नहीं देना जर्सी गाय नहीं है ना जर्सी गाय ही नहीं है समझ लेना आप जो भारतीय नस्ल की देसी गाय उसको खिलाना चाहिए उसको खिलाने से पूर्ण होगा हाँ अब पंक्ति लगाएंगे तू ये किंतु जो अपना उधर भरने वाले अपना उधर भरने वाले खाते हैं किंतु जो अपना उधर भरने वाला खाते हैं भुंजते कर कर पाप तो को खाते हैं वे तो पाप को खाते हैं अच्छा ये ऐसा कर लेना वे तो स्वयं भी पाप को खाते हैं कि है ना कि वे तो स्वयं भी पाप को खाते हैं क्या आप कैसे लग जाएगा ये ये पापा अच्छा ठीक है दोबारा देखना भरिया भर किंतु जो अपना पेट भरने वाले किन्तु जो अपना पेट भरने वाले खाते हैं किंतु जो अपना पेट भरने वाले खाते हैं ते तू या ते पापा तू पापा लिखा है नागे वे पापी तू स्वी तो स्वयं भी पाप को खाते हैं वे पापी तो स्वयं भी पाप को खाते हैं। कोई भी जोड़ लेना स्वयं भी पाप को खाते हैं। आगे देखेंगे कैसे है वो ये आत्म कारणात पचनती आत्म कारण कर आत्म है तू अपने लिए और पचनती का क्या अर्थ है पाक, पाकम नि जो अपने लिए पाप को करते हैं हो जाएगा हाँ फैसला क्या अच्छा रहेगा ये आत्मकारणाक पचनती है ये आत्मकारणाथ पचनती ऐसा जो अपने लिए पकाते हैं और ये ध्यान देना ये आत, आत्मभर्या किसको कहा गया है जो अपने लिए पकाते हैं उनको लिए ही भाष्यकार ने कहा है चाहे ऐसा लगा लेना तू ये आत, आत्मभर्या किंतु जो अपना पेट भरने वाले हैं अर्थात जो ये ये है ना बाद में ये आत्म कारणा पचनती जो अपने लिए पकाते हैं अपना पेट भरने वाले कौन है जो अपने, अपने लिए पकाते हैं वे तो स्वयं भी पाप को खाते हैं लगा लेंगे वे पापी तो स्वयं भी तो जो अपना उधर भरने वाले ये आत्म कारणाथ पचनती स्वयं अपनी अगम भून जाते वे स्वयं भी पाप पाप को खाते हैं <misterisation> तो हिसाब सेवल रखने लिए भोजन नहीं बनाना गाय को देना ब्राह्मण को देना अतिथि को देना पशु तो पक्षी को देना थोड़ा ऐसा सबको और बनाने के पहले तो भगवान को निवेदित करना है ये भावना रे बहुत अच्छी है रखनी है भगवान को पहले अर्पित करना बाद में खाना ऐसा गीता से तो कर्म कर्तव्य मिता mm. है इस कारण से और इस कारण से अधिकारी मनुष्य को कर्म करना चाहिए और इस कारण अधिकारी मनुष्य को कर्म करना चाहिए यही कर देते जगत चक्र प्रवृत्ति हेतु कर्म क्यूँकी कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का हेतु है ये संसार चक्र संसार एक चक्र के समान है चलता रहता है हमेशा भी कर रहे क्योंकि क्यूँकी कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का हेतु है कथम कैसे मतलब कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का हेतु कैसे है इस पर कहते हैं देखिए अन्ना भवन की अन्नाद भवंती भूतानी अन्नाद भूतानी भवंती अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्य से प्राणी उत्पन्न हो है। होते हैं अब बताइए है, जो जंगल में रहने वाले जो आपके वन्य जंतु हैं ये जो तो पत्तियां खाते हैं फल खाते हैं ये प्राणी उत्पन्न करते हैं कि नहीं है ना वो भी तो प्राणी उत्पन्न करते हैं मांस खाने वाला सिंह भी प्राणी उत्पन्न करता है इसलिए अन्न का तो पर क्या अर्थ है अद्य थी अन्नम ही थी मतलब जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं अन्न, कर्म में प्रत्यय करके बनाएंगे अन्न को अद्यत अन्नम जो खाया जाता है वह अन्न है, तो, हाँ चाहे वो पत्ती खाने तो पत्ती भी अन्न है फल भी अन्न है सब अन्न है लेकिन जब उपवास का प्रकरण हो जन्माष्टमी या एकादशी या ऐसा कुछ प्रकरण हो तो वहाँ अन्न आहार और फल फल आहार जब अलग अलग कहा जाता है तो वहाँ फिर फल अन्न को अलग से मिलेगा ठीक है यहाँ जो है अन्य तो सब कुछ है जो खाया जाता है सब अन्न ही है यहाँ पर ऐसा अन्न में भी है ना कहीं कहीं केवल चावल को अन्न कहते हैं वैसे तो फल और वनस्पति को फल और पत्ती को छोड़ करके अन्न ही है और इस प्रकरण में तो सब कुछ अन्य लेना है फल भी अन्न है और पत्तिया भी अन्न है सब अन्य जो जो खाया गया है पर तो सबसे प्राणी पैदा होते हैं अन्नाद भूतानी पवनती अन्य से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्य कैसे उत्पन्न होता है तो बताते हैं परजनाद परजन्याद, अन्य संभव परजनयाद का से वर्षा से वृष्टि से और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है वृष्टि से यदि वृष्टि ना हो तो अन्न उत्पन्न नहीं होता है अकाल हो जाता है अच्छा और वृष्टि किससे होती है तो कहते हैं यज्ञात परजनया भवती यज्ञ से वृष्टि होती है भाष्यकाल में यहाँ पर यज्ञ का अर्थ अपूर्व कर दिया है कुछ भी अच्छा कारो ने यज्ञ कार्य रखा है तो इन्होंने क्या अर्थ किया अपूर्व तो, तो मतलब अपूर्व से वर्षा होती है अपूर्व से क्या होती है अपूर्व समझते है न आ, जो कि के जिसको उसमें उस आता है ना तंग संग्रह में क्या वेद विहित कर्मजन्यो धर्मा और वेद अनुसिल कर्म जन्यो तो वेद विहित कर्म यज्ञ दान तप ये सब क्या है यज्ञ दान तप होम ये वेद विहित कर्म है ये क्या है वेद विहित भी कर्म men. और वेद विहि कर्म से जन्म को क्या कहेंगे धर्म वेद तो विहित कर्म यज्ञ दान तक होम ये क्या है वेद विहित कर्म है। इनसे जन्म पुण्य को क्या कहेंगे तो ये धर्म हो गया ना और उसका अधर्म का क्या लक्षण है न्याय में वेदिद्ध कर्म जन्म स्तु अध क्या है सूरापान मांस भक्षण ये वेद निषि कर्म है चोरी मिठ्या भाषण इनसे जन्म क्या है अधर्म है तो ध्यान देना कर्म से जन्म धर्म और कर्म से जन्म अधर्म लोग पूर्ण पाप के लिए धर्मा धर्म शब्द का प्रयोग कहाँ है सर्वसंग्रह में न्याय शास्त्र में और मीमांसक जिसको धर्म धर्म कौन कहता है न्याय के और मीमांसक उसी को क्या कहते हैं मीमांसक धर्म किसको कहता है साक्ष सम्मत कर्मों को सामत कर्मो कर्म से जन्ण को धर्म कहा है तो नयायिको ने और मीमांसक क्या है कि साधु संत कर्मो को ही धर्म कहता है ना वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन धर्म का है क्या अर्थ संग्रह में क्या है लिखना ये क्या प्रकाश का है, तो अच्छा? है? है? है और उसका अर्थसंग्रह तो का क्या है वेद प्रतिपाद प्रयोजन धर्म प्रतिपाद्य हो प्रियोजन प्रियोजन का साधन हो मतलब वेद का प्रतिपाद्य हो और फल का स्वर्गादी फल का साधन उसको उस कर्म को धर्म कहा जाता है अच्छा तो मतलब ये शास्त्र कर्मों को धर्म कहते हैं मीमांसक और कर्म से जिन जिसको धर्म कहते हैं नयायिक उसको मीमांसक क्या कहते हैं अपूर्व कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर वो तो अपूर्व अर्थ किया है उन्होंने वास्तविक ने की अपूर्व से वर्षा होती है किससे होता और अपूर्व किस से होता है यज्ञ कर्म सम अपूर कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व किससे उत्पन्न होता अर्मा, है अर्मा। कर्म से तो कर्म से यहाँ पर होम आ जाएंगे है ना उससे क्या उत्पन्न होता है अपूर्व अच्छा। अब देखेंगे यहाँ पर इसलिए करना चाहिए आजकल तो वर्षा की बहुत कमी हो गई है पहले तो पूरा कार्तिक तक होती थी लोग कहते हैं आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक लगातार चार महीने वर्षा होती थी पहले अब तो दो महीने भी होना मुश्किल है ऐसा सब हो रहा है अब देखेंगे अन्न आते अन्न से जो है प्राणी उत्पन्न होते हैं कैसे अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं तो भुक्ताद लोहित रेता परिणता अच्छा लोहित तथा रेत रूप में परिणत खाए हुए अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं जैसे कि घट रूप में परिणत कौन होती है मिट्टी घट रूप में परिणत होती है वैसे जब स्त्री अन्य भक्षण करती है तो लोहित बन जाता है तो अन्य किस रूप में परिणत होता है लोहित लोहित मतलब जिसको रज कहते हैं और पुरुष जब अन्न का भक्षण करता है तो क्या बनता है वीर वीर मतलब रेतस ठीक है तो ध्यान देना लोहित और रेत रूप में परिणाम को प्राप्त हुआ खाए हुए अन्य से हम्म लग जाएगा लोहित तो और रेत रूप में लोहित और रेत रूप में परिवर्तित के खाए हुए अन्य से से प्राणी उत्पन्न होते हैं लग जाएगा खाए हुए श्लोक में अन्नाद आया है ना भास्कर ने हस्तकार जोड़ा है लोहित रेता पर जोड़ा है कि खाए हुए अन्य से या अन्य क्या कहने अन्न को खाने पर उसका लोहित तो और रेत रूप में परिणाम होने पर प्राणी उत्पन्न होते हैं पहले हमने जैसा बताया वो भी अच्छा है लगाना क्या लोहित और रेत रूप में परिणत हुए कौन परिणत होगा खाया हुआ रेत रूप में परिणत खाए हुए से प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रत्यक्षम को ऐसा कर सकते हैं आप भवंती क्रिया का विशेषण बना दीजिए तो ए, क्या है लोहित और रेत रूप में परिणत खाए हुए अन्य से प्रत्यक्ष प्राणी उत्पन्न होते हैं प्रत्यक्ष प्राणी उत्पन्न होते हाँ या मतलब क्या है कि प्राणी प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं प्राणियों को उत्पन्न होना प्रत्यक्ष है ना तो क्या कहेंगे खाए ये लोहित तो और रेत रूप में प्रणत खाए हुए प्राणी प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं प्राणी तो क्रिया का विशेषण आपने बना दिया अथवा एक तरीका और लगाने का है भवंती भवंती है ना भवंती करते क्या जयंत है और भवंती क्रिया का करता क्या भूतानी तो ऐसा कर सकते है भुगतात लोहित लोहित रेत प्रणता भूतानी भवंती प्रत्यक्षम की प्राणी उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष है भूतानी भवंती प्रत्यक्षम प्राणी उत्पन्न होते हैं यह प्रत्यक्ष ऐसा लगा सकते हैं अथवा आप इसको प्रत्यक्षम को क्रिया का तो विशेषण बना सकते हैं कि प्राणी प्रत्यक्ष उत्पन्न होते हैं अच्छा आगे लगाएंगे परिजनाद परिजनयाद परिजनयाद का क्या किया वृष्टे वृष्टि से अन्य की उत्पत्ति होती है संभव है उत्पत्ति है ना अन्य सम्भवा में समास बताते हैं यहाँ पर अन्न से संभव समय संभव अन्य सम्भवा पर्जन्य अर्थ वृष्टि है कि वृष्टि से अन्य की उत्पत्ति होती है यज्ञाज भवती पर्जन्य यज्ञाज पर्जन्य भवती यज्ञ से क्या होती है वृष्टि होती है यज्ञ का अर्थ आगे अपनी बताएंगे भाष्यकार है लिखा है ना दो तीन पंक्ति छोड़कर यज्ञ अपूर्व यज्ञ का क्या अर्थ है अब यहाँ पर मनु स्मृति का एक श्लोक है अग्नौ उठते आहुति ही अग्नि में ठीक से दी गई आहुति प्रास्ता आउती कर से प्रक्षेप की गई आहुति डाली गई आहुति है ना सम्यक कर से विधि पूर्वक अग्नि में विधि पूर्वक दी गई आहुति आदित्य मुक्ति स्थित सूर्य में स्थित हो जाती है अग्नौ सम्यक रास्ता अग्नि में पूर्वक दी गई आदित्य मुक्त स्थके आदित्य में स्थित हो जाती है सूर्य की किरणों से वो किसमें चला जाता है सूर्य तो में तो सूर्य में स्थित हो जाती है और आदित्या जाहते हैं वृष्टि आदित्यात् वृष्टि जाहते और आदित्य से वर्षा होती है आदित्य से क्या होती है जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी ज्यादा वर्षा हो जाएगी आदित्य खूब सूर्य सप्ताह है और okay. वर्षा करता है खूब तपता है तो सूर्य के तपने से मानसून भी बनता है आदित्य आदित्य से वर्षा होती है और वृष्टि है अन्नम और वृष्टि से क्या होता है अन्न होता है अग्नि में आउती देना क्या यज्ञ है ना क्या और वृष्टि से अन्न होता है तथा प्रज्ञा और अन्य से क्या होती है प्रजा होती है, है, है। इसी स्मृति है ऐसी स्मृति है इस स्मृति से मतलब इस स्मृति से यह सिद्ध है कौन जो गीता में आया है ना स्मृति में आ गया यह यज्ञ कर्म से किया है भाष्पाल ने अपूर्व ठीक है सा अपूर्व कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व किससे उत्पन्न होता है कर्म, कर्म से उत्पन्न होता है अपूर्व तो कर्म से होगा अब देखना कर्म क्या है यहाँ पर ऋतिक यो क्या व्यापारा कर्म क्या देखना ये ठीक है ऋषिक और यजमान से व्यापार को कर्म कहते हैं क्या कन्द यहाँ कर लेना यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है क्या ऋषिक यजमान व्यापार है कर्म क्या क्या कन्द पहले कर लेना ऋत्विक और यजमान के व्यापार को कर्म कहते हैं ऋत्विक जो यजन कराने वाले जो वैदिक विद्वान यजन कराने वाले वैदिक ब्राह्मण उनको क्या कहेंगे ऋत्विक ऋष्विक और यजमान के व्यापार को कर्म कहते हैं मतलब ऋष्विक और यजमान के कार्य को कर्म कहते हैं दोनों मिलकर के जो कर्म करते हैं ना उसको क्या कहते हैं कर्म हाँ दोनों मिलकर के जो व्यापार करते हैं जो कर्म करते हैं जो कार्य करते हैं उसको क्या कहेंगे कर्म ऋषिक और यजमान के कार्य को कर्म कहते हैं अब वो यज्ञ रूप होगा क्या होगा हाँ यज्ञ रूप होम रूप होगा तथा समुदव यश तथा से क्या है कर... लेना है यहाँ पर कर्मणा है क्या लेना है कर्मणा कर्मथा का लोजी तहसील करना है तो वही कर्मणा है कर्मणा कर्मण समुद्भ सह कर्म समुद्भवा कर्मण समुद्भ सह कर्म समुद्भवा कर् उत्पत्ति कर्म से उत्पत्ति होती है जिसकी उसे क्या कहेंगे कर्म समुद्भव कर्म से उत्पत्ति होती है जिसकी उसे क्या कहते हैं कर्म समुद्भवा कर्म समुद्भव देखेंगे तो कर्म से उत्पत्ति होती जिसकी मतलब जिस अपूर्व रूप यज्ञ की जिस यज्ञ वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है यज्ञ शब्द जिसके लिए प्रसिद्ध है ना वो उसके लिए यहाँ पे कर्म समुदाय भाष्यकार के अनुसार है ना और यहाँ जो यज्ञ है उसके अपूर्व भाष्यकार लेते हो कर्म से यज्ञ रिक और व्यापार हो जाएगा तथा और वह लगाइए कर्म ब्रह्मोद्भव विद् ब्रह्मा प्रतिष्ठित देखो यहाँ पर कर्म ब्रह्मोद्भव विदि कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो यहाँ देखेंगे भाष्य में कर्म ब्रह्मोद्भव यहाँ ब्रह्म कार्य अर्थ वेद ब्रह्म का क्या अर्थ है ब्रह्मचारी शब्द है ना यहाँ भी ब्रह्म शब्द किसका वाचक है ब्रह्म वेद ब्रह्म का क्या अर्थ है वेद और तद अध्ययार्थम व्रतम अपी ब्रह्म तद अयनाथम प्रथम अपी ब्रह्म में वेद के अध्ययन के लिए जो व्रत लिया जाता है उस व्रत को भी क्या कहते हैं ब्रह्म वेद के अध्ययन के लिए क्या व्रत लिया जाता है कि भूमि पर शयन करना है बिच्छा मांग करके कर खाना है तेल साबुन का उपयोग नहीं करना है गुरु की सेवा करना है घर कभी जाना नहीं अध्ययन काल में है ना ये सब में क्या है नियम लेना पड़ता है तो वेद के अध्ययन के लिए जो व्रत लिया जाता है उस व्रत को भी क्या कहते हैं और तरथी ब्रह्मचारी उस व्रत का जो आचरण करता है उसे क्या कहते हैं कहते हैं है ना बार बार घर भाग जाए तो ब्रह्मचारी फुला है वेद अध्ययन करता है तो ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी में ब्रह्म शब्द वेद का वाचक है और इस श्लोक में भी ब्रह्म शब्द किसका वाचक है वेद का वाचक है आ, पहले जब गुरुकुल प्रणाली से अध्ययन करते थे उसमें घर में लोग मरते नहीं थे क्या विवाह शादी नहीं होती क्या थी क्या किसी की फिर भी बाहर रहने का नियम था नियम नियम था ऐसा ऐसा करना <सथाँगे> कर्म ब्रह्मोदम विधि कि कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है इसका क्या तात्पर्य है मतलब कर्म का विधान कौन बताते हैं तो कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो मतलब कर्म के विधान को वेद से उत्पन्न हुआ जानो कर्म का विधान वेद से मालूम होता है इसलिए कर्म की वेद से कही लग गया अब ध्यान देना ब्रह्म में अक्षर समुदवम यहाँ ब्रह्म का तो वेद चल रहा है ना कि वेद अक्षर से उत्पन्न हुआ है अक्षर कौन है परमात्मा वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है वेद परमात्मा से उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब क्या है की सृष्टि परमात्मा सृष्टि करके और क्या करते हैं वेद का उपदेश करते हैं ठीक है इसलिए वेद की परमात्मा से उत्पत्ति कही गई, तो परमात्मा क्या है वेदों के उच्चारण करता है परमात्मा क्या है वेदों के उच्चारण करता है कोई तो नूतन वेद का निर्माण परमात्मा नहीं करते हैं जिससे परमात्मा अनाधि है, इसे, ना दी है वो इसे वेद भी अनाधि है अब देखना इतना लगाइए कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो यहाँ ध्यान देंगे ब्रह्म उद्भवा यश तथ्य ब्रह्मोद्धव क्या ब्रह्म समाज देखना ब्रह्म में उद्भव यश तथ ब्रह्मोद्भव ब्रह्म का अर्थ वेद उद्भवा का क्या है कारण ब्रह्म कारण है जिसका ब्रह्म कारण है जिस कर्म का उस कर्म को क्या कहेंगे ब्रह्मोद्भव कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ कर्म वेद से उत्पन्न हुआ है ऐसा क्यों कहा जाता है क्योंकि कर्म का ज्ञान किसने हुआ कर्म का ज्ञान इसलिए कहा गया कि कर्म वेद से उत्पन्न होता है पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर अब देखना और ऐसा भी समझ सकते हैं हाँ ठीक है इस तरह समझना अच्छा है आगे देखेंगे ब्रह्म पुनः वेद अक्षम ब्रह्म पुनः वेद नाम वाला ब्रह्म ब्रह्मक्षर समुदव है ना तो यहाँ भी ब्रह्म का क्या है वेद है कि पुनः वेद नाम वाला ब्रह्म अक्षर समुदवम अक्षर समुदवम में समाज देखेंगे अक्षरम समुद्भ अक्षरम समुद्ध अक्षर समुदवम अक्षरम से अक्षरम समुद्भव यद अक्षर समुद्धवम यहाँ भी बहुब्री है अक्षरम का अर्थ ब्रह्म या परमात्मा अक्षरम का ब्रह्म परमात्मा तो यहाँ पर परमात्मा उस समुद्भ कर कारण बताया है ना ऊपर कि परमात्मा कारण है जिसका उसे क्या कहते हैं अक्षर तो अक्षर परमात्मा किसका कारण है ब्रह्म रूप वेद का तो मतलब वेद परमात्मा वेद का कारण परमात्मा है शब्दार्थ तो ऐसा होगा कि कर्म का कारण ब्रह्म को जानू नहीं ब्रह्म का क्या अर्थ है वेद कर्म का कारण वेद को जानो कर्म का कारण और वेद का कारण परमात्मा को जानो तो वेद का कारण परमात्मा तो जैसे आप गीता कंठस्थ किए हो सो जाएं और तो प्रातः काल आप गीता का उच्चारण करने लगे तो आप गीता के बनाने वाले हो गए क्या उच्चारण कर रहे हैं न स्मरण करके बोल रहे हैं ना वैसे ही परमात्मा वेदों का स्मरण करके बोलते हैं है न वेद अपूर्व से वेद कैसे है आ, वो किसी पुरुष की कृति नहीं है पुरुष से परमात्मा को भी लेना है परमात्मा की भी रचना नहीं, नहीं। आ, बनाया नहीं परमात्मा ने इसी तरह से चल है भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही वेद है अब देखेंगे हम पर लगाएंगे तस्माद सर्व ग्रह्म इसलिए ब्रह्म सर्वगत है और ब्रह्म का क्या है यहाँ पर वेद इसलिए तस्माद सर्वगौथम ब्रह्म इसलिए सर्वगत वेद सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है सर्वगत वेद सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है अब लगाइए है क्योंकि श्लोक में तस्मात आया है तो तस्मात के कारण यशमात भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि यहाँ वेद का ध्यान कर लेना क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से परमात्मा नाम वाले अक्षर से श्लोक में अक्षर शब्द परमात्मा के लिए आया है न छरक अक्षर मतलब जो छर छरा क्षर का क्या अर्थ है कि विनस्ती जो विनष्ट होता है उसे अक्षर कहते हैं और जो विनष्ट नहीं होता है उसे क्या कहते हैं अक्षर है। तो अक्षर का क्या अर्थ है परमात्मा क्योंकि ए, क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है पुरुष के निश्वास की तरह वेद को निश्वास निश्वास की तरह कहा जाता है की भगवान के निश्वास रूप है इसका मतलब क्या है जैसे आप श्वास लेते हैं ना श्वास प्रश्वास आपके होते हैं इसमें आपको कोई प्रयास करना पड़ता है क्या तो मतलब क्या है तो भगवान को वेद का उपदेश करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसलिए कहा गया है कि ये वे क्या है भगवान की श्वास रूप है ठीक है तो जैसे श्वास प्रश्वास में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है साहज ही होता है वैसे तो भगवान को वेद का उपदेश करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसलिए निःश्वास के लिया क्योंकि परमात्मा क्योंकि वेद वेद का अध्ययन करेंगे क्योंकि वेद साक्षात परमात्... परमात्मा क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निःश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है कौन ना ब्रह्म लिखा है ना ब्रह्म कर्थ क्या है वेद तो वेदमात के बाद ब्रह्म कर्म में करेंगे क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नामक अक्षर से पुरुष के निःश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है तस्मात इसलिए सभी अर्थों का बोधक होने के कारण वेद स्वर्वगत है वेद को स्वर्वगत क्यों कहा है क्योंकि सभी अर्थों का बोधक है ठीक है ना वेद वेदर्वगत है इसका क्यों कहा क्यूँकी वेद सभी अर्थों का तस्मात तो अच्छा, तस्मात करते इसलिए तो के पहले क्या जोड़ेंगे क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नाम वाले अक्षर से पुरुष के निश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है तस्मात का तस्मात का कर, से क्या किया भाष्कार ने शर्वा प्रकाश कत्वा इसलिए सभी अर्थ का प्रकाशक होने के कारण सभी अर्थ का सभी अर्थ का प्रकाशक होने के कारण मतलब सभी अर्थों का बोधक होने के कारण सभी अर्थों का सभी अर्थों का बोधक होने के कारण वेद सरुगत है वेदत सभी अर्थों का बोधक होने के कारण सरुगत वेद सरुगत है सभी अर्थों का बोधक होने के कारण सरुगत वेद सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है लगाइए अभी आप सरुगतम अपि क्या सरुगत होने पर भी नित्यम नित्यम का क्या अर्थ है सदा सराय यज्ञ में प्रतिष्ठित है यज्ञ में प्रतिष्ठित क्यों कहा वेद को तो बताते हैं सराय यज्ञ विधि यज्ञ के विधि की प्रधानता होने के कारण है। यज्ञ के विधान की प्रधानता होने के कारण यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित ऐसा क्यों कहा क्योंकि वेद में यज्ञ के विधान की प्रधानता वेद में यज्ञ के विधान की इसलिए क्या कहा गया की वेद यज्ञ में प्रतिष्ठित है पंक्ति फिर लगाएंगे यशमात तस्मात के कारण यशमात भी गिरना पड़ेगा क्योंकि साथ क्योंकि वेद साक्षात परमात्मा नाम वाले अक्षर से पुरुष के निःश्वास की तरह उत्पन्न हुआ है इसलिए सभी अर्थ का बोधक होने के कारण है। सभी अर्थ का बोधक होने के कारण सर्वगत ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित क्यों कहा क्यूँकी उसमें यज्ञ के विधि की प्रधानता है इसलिए कहा गया यज्ञ में प्रतिष्ठित है वेद चलेंगे चक्रमतिम मोघं पार्थ है ना कि हे पार्थ अर्थ इस लोक में जो यह जो मनुष्य हे पार्थ इस लोक में यह जो मनुष्य एवं परिवर्तितम चक्रम न अनुवर्तित हे पार्थ इस लोक में जो मनुष्य इस प्रकार चल रहे चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है या इस प्रकार चलाए गए चक्र का अनुवर्तन <सक्षण> नहीं करता है मतलब चक्र किसके द्वारा चलाया गया है भगवान के द्वारा इस प्रकार चलाए गए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है चक्र का अनुवर्तन करने का मतलब है वो क्या वो ये कहाँ था ये दृष्टि वाला बात यह कहाँ थी अनाथ भूत भूता नहीं हाँ यहाँ पर मतलब यज्ञ आदि करना यज्ञ से शिष्ट का भोजन करना ये सब है ये सब चक्र है कि अब देखेंगे तो इसका कौन जो कर्मी ही तो करेगा ना जो कर्म अधिकारी है कि हे पार्थ इस लोक में जो मनुष्य इस प्रकार से चल रहे चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है सा अघायु वह अघायु है इंद्रियाराम है और मोघम जीवती के अर्थ है व्यर्थ जीता है सा अघायु वो अघायु है इंद्रियाराम है और मोघम जीवती का अर्थ है व्यर्थ जीता है उसका जीना कैसा है व्यर्थ है अघायु इंद्रियाराम के अर्थ इन शब्दों के अर्थ भक्त में देखेंगे एवं यहाँ पर देखना चक्रम प्रवर्तितम है ना चक्र चक्रम प्रवर्तितम तो देखना किसके द्वारा प्रवर्तित है चक्र ईश्वरण एवं इस प्रकार ईश्वरण जगत चक्रम प्रवर्तितम ईश्वर के द्वारा चलाया गया ईश्वरण प्रवर्तितम का क्या चलाया गया ईश्वर जगत चक्रम ईश्वर के द्वारा चलाया गया जगत चक्र जगत चक्र के समान जगत चलता है ना इस जगत को क्या कह दिया चक्र अब ये चक्र कैसा ये जगत चक्र कैसा है वेद वेद पूर्वका कौर यज्ञ पूर्वका इस प्रकार ईश्वर के द्वारा चलाए गए वेद यज्ञ पूर्वक जगत रूप चक्र का जगत रूप चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता है जो अनुवर्तन नहीं, नहीं करता है मतलब जो यज्ञ नहीं करता है पंच महायज्ञ नहीं, नहीं करता है ये सब उस व्यक्ति को लेना है जो अनुवर्तन नहीं करता है इससे क्या लेना है लोके ई से क्या लेना है ई आया श्लोक में उसका लोके है यह से लिया लिया है कर्मण अधिक प्रशासन की कर्म अधिकारी होकर यह करते है कर्म ने अधिक अधिकारी सन को जोड़ा है कि दिक कर्म अधिकारी होकर अघायु का समाज देखेंगे अधम आयु यश सा अघायु अघम आयु यश सा अधम करते पापम आयु का क्या अर्थ जीवन है जीवनम कि पाप ही जीवन है जिसका उसे क्या कहते हैं अघायु पाप ही जीवन है मतलब क्या अर्थ हुआ की पाप करना ही जिसका जीवन है पाप जीवन मतलब का पाप में जीवन व्यतीत करने वाला पाप में जीवन व्यत करने वाला जो पंच को नहीं करता है वो अगायु है मतलब ये में जीवन को करने वाला है है ठीक नहीं करे ऐसा इंद्रिया में समाज है समास ही आरामा यश आरामा करते आरमणम आरमणम कर थे आक्रीड़ा की इंद्रियों से इंद्रियों से क्रीड़ा इंद्रियों से अच्छी प्रकार रमण होता है जिसका या इंद्रियों से क्रीडा होती है जिसकी आंग समात है ना कि अच्छी प्रकार क्रीडा होती है जिसके में विशेष इंद्रिय ही आराम विशेष इंद्रियों से विषयों में जिसकी क्रीडा होती है या इंद्रियों से विषयों में जो रमण करता है उसे क्या कहेंगे इंद्रिया आराम मतलब इंद्रियों से विषय में रमण करने वाला इंद्रियों से विषय में हाँ जो देव तो करता नहीं है देवताओं की आराधना रूप कर्म नहीं करता है तो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करता रहता है अधिकृतन कर्तव्य इसलिए अज्ञानी अधिकारी को कर्म करव्यम एवं कर्म करना ही चाहिए अज्ञानी अधिकारी को कर्म, कर्म करना ही चाहिए इसी प्रकरणार्थ या प्रकरण का अर्थ है और ये देखेंगे त्म ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति है आ, आ, ये अनात्म कर्तव्य लगाइएगा अधिकृत अनात्मज्ञ कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को क्या होगा कर्म के अधिकारी हाँ कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को आत्मज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति आत्म ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के लिए ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के लिए जो ज्ञान निष्ठा में ज्ञान का विषय आत्मा है ना इसलिए आत्मज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के लिए ऐसा तो कर लो फिर आप आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले प्राप्त साधन में कर दो आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले और तादर्थह होगा उसके लिए मतलब आत्मज्ञान ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्म योगानुष्ठान कर्तव्य में कर्म योग का अनुष्ठान करना ही चाहिए फिर एक बार देखेंगे कर्म में अधिकारी कर्म में अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए किसको करना चाहिए बोलो अधिकारी मनुष्य को और कब करना चाहिए आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के पहले आत्मज्ञान निष्ठा की जब योग्यता प्राप्त हो जाए तब तो फिर ज्ञान योग में लगना पड़ेगा और योग्यता प्राप्ति के पहले क्या करना चाहिए कर्म योग का अनुष्ठान और किस लिए करना चाहिए आत्मज्ञान निष्ठा की आत्मज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान निष्ठा की प्राप्त करने के लिए गीता की प्राप्ति के लिए ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्ति के लिए होना चाहिए जो तादर्थ थे ना उसकी योग्यता प्राप्ति के लिए हिंदी कहीं कहीं गड़बड़ है योग्यता प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठान करना ही चाहिए इत इस विषय इस विषय को न कर्म नामारंभात यहाँ से आरम्भ करके नाकर्मणा ये ना तट कर इस विषय को न कर्मणात यहाँ से आरंभ करके शरीर यात्रा पी चाते न प्रसिद्ध आकर्मणा इस प्रकार यहाँ के अंत यहाँ प्रकार यहाँ के अंत से प्रतिपादन करके मतलब यहाँ तक के भाग से प्रतिपादन करके यहाँ तक के भाग से नकर्मणात कितनी संख्या थी हम्म अच्छा चतुर्थ और इसका शरीर यात्रा फिर का हाँ प्रतिपादन करके तो प्रतिपादन करके आगे क्या है तो उसको बताते हैं यज्ञार्था कर्मणों इत्यादि से लेकर के मोघम पारसाजीवति साजीवती एवं कि यहाँ यहाँ तक के भाग से यहाँ तक के यज्ञार्थाद कर्मणों यहाँ से ले इत्यादि से लेकर के मोघम पारसाजीवति साजीवती यहा, यहाँ तक के भाग से यहाँ तक के ग्रंथ से भी इति एवं अंतेन ग्रंथेन अपनी यहाँ तक के ग्रंथ से भी यहां तक ग्रंथ तक ये से भी अब भी देखेंगे कर्मानुष्ठाने प्रासिकणम उत्तम अधिकृत अनात्मिद कर्मानुष्ठाने प्रासिकणत कि कर्म में अधिक कर्म की अधिकारी अज्ञानी मनुष्य को हैं, आत्म को? और किसे जो आत्मा को नहीं जानता है, है। कर्म के कर्म कर्म में अधिकारी अधिकारी के के अज्ञानी मनुष्य अनुष्ठान करने में प्रासिक बहुत कारण कहे गये प्रसंगानुसार बहुत कारण लग जाएगा यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र इत्यादि से लेकर के मोगम पार्सा जीवती इतम अंत्य ग्रंथे यहाँ तक के ग्रंथ से भी अधिकृत अनाथ विदा कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञानी मनुष्य के कर्मानुष्ठान में कर्म के अधिकारी अज्ञानी मनुष्य के कर्मानुष्ठान में प्रासंगितम बहु प्रासिकम बुसार बहुत से कारण कहे गए चारकरणे दोषम संकीर्तनम और उसको न करने में दोष का कथन किया गया संकीर्तनम करके न करने में कर्मानुष्ठान न करने में चार तरकरण क्या कर्मानुष्ठान करने और कर्मानुष्ठान को न करने में प्रासंगिक बहुत कारण कहे गए अच्छा आगे देखेंगे पाठ आप एवं स्थिति ऐसा स्थित होने पर या ऐसा होने पर किम एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुमतनीयम ऐसा होने ऐसा स्थित होने पर एवं प्रवर्तितम चक्रम किम सर्वेण अनुमर्थनीयम इस प्रकार चल रहे इस प्रकार चलाए गए चक्र का क्या सभी को अनुवर्तन करना चाहिए hmm? एवं कर ऐसा स्थित होने पर क्या क्यों hmm. ऐसा स्थित होने पर क्या एवं प्रवर्तितम चक्रम सर्वेण अनुवर्तनीयम इस प्रकार चलाए गए चक्र का सभी को अनुसरण करना चाहिए लग गई से अथवा अथवा सभी को अनुवर्तन करना चाहिए या सभी को अनुसरण करना चाहिए अथवा पूर्वोक्त कर्म योग रूप अनुष्ठान से प्राप्त पूर्वोक्त कर्म योग रूप अनुष्ठान से ध्यान देंगे आगे निष्ठाम लिखा है ना निष्ठाम शब्द स्त्रीलिंग है ना उसका विशेषण होने कर्ण प्राप्त स्त्रीलिंग है कर्मयोग के कर्मयोग के अनुष्ठान रूप उपाय से प्राप्त कर्मयोगानुष्ठान रूप उपाय कर्मयोग का अनुष्ठान किसका उपाय है निश्टा निश्टा निश्टा निश्टा किसका आ, कर्म योग रूप कर्म योगा अनुष्ठान रूप अनुष्ठान उपाय से प्राप्त कौन होगी ज्ञान निष्ठा और उसके और भी विशेषण दिए हैं आत्मविध भी सांखे अनुष्ठेयम आत्मज्ञानी सांख्य योगियों के द्वारा अनुष्ठेय आत्मज्ञानी सांख्य योगियों के द्वारा अनुष्ठेय कौन ज्ञान निष्ठा अज्ञान ज्ञान योगेन एव ज्ञान योगेन एवं ज्ञान योग से ही होने वाली निष्ठा ज्ञान योग से ही होने वाली आ, जो ज्ञान योग से ही होने वाली निष्ठा है वो किससे प्राप्त है कर्म योग रूप कर्म योगा अनुष्ठान रूप उपाय से प्राप्त है लग जाएगा ये तथा आत्मज्ञानी सांख्य योगियों के द्वारा अनुष्ठे ठीक है कौन ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा को और फिर अप्राप्तिन के साथ करना ऐसी ज्ञान योग से ही प्राप्त होने वाली निष्ठा को प्राप्त न करने वालों के द्वारा प्राप्त है ना प्राप्त न करने वालों के द्वारा अब इसके बाद अनात्मिदा को जोड़ो अप्राप्तिन अनात्मिदा है ना न्ञान <ombres subscribers> योग से ही होने वाली निष्ठा को न प्राप्त करने वाले अज्ञानी मनुष्यों को ही अज्ञानी मनुष्यों को ही अज्ञानी मनुष्यों तो तो तो को ही फिर क्या है मतलब वही जगत चक्र का अनुवर्तन करना, करना चाहिए है ना पहले था मतलब क्या सभी को करना चाहिए अथवा इसे अज्ञानी मनुष्यों को अनुवर्तन करना चाहिए जगत चक्र का लग जाएगा इसम अर्थम अर्जुन से प्रश्न आशंक इम कर इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके या इस विषय वाले इतम अर्थम है ना इस अर्थ वाले या इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की आशंका करके मतलब यदि अर्जुन के मन में ऐसी आशंका हो तो भगवान उसको पहले ही बोल देंगे मन में आशंका हो सकती है ना तो पहले ही बोल देंगे आगे जो श्लोक आने वाला है उसके विषय में ऐसा भाष्यकार ने कहा और फिर वह लिखा है ना ये वह अथवा अथवा एक दूसरा कारण बताते हैं अगले श्लोक का अगले श्लोक का तो एक कारण ये हो गया दूसरा कारण ये भाष्यकार बताएंगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण मद पूर्ण स्व पूर्ण yang no. ada